विनय पत्रिका श्री राम राम जाप राम राम राम जी है हौलो तू न जपी है तौलो तो तू कहू हो ताप तपी है सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाई है सुर तरु तर तो दारिद सताई है जागत बागत सपने न सुख सोई है जन्म जनम जुग जुग जग रोई है। हैं छूट भोजन जो सुधा सा तो से दीन को राम नाम ही की गति जय से जल मीन को हे जीव जब तक तू जीभ से राम नाम नहीं जपेगा तब तक तू कहीं भी जा तीनों तापों से जलता ही रहेगा गंगा जी के तीर पर जाने पर भी तू पानी बिना तरक तरस कर दुखी होगा कल्प वृक्ष के नीचे भी तुझे दरिद्रता सताती रहेगी जागते सोते और सपने में तुझे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा इस संसार में जन्म जन्म और युग युग में तुझे रोना ही पड़ेगा जितने ही छूटने के दूसरे उपाय करेगा राम नाम विमुख होने के कारण उतना ही और कसकर बंधता जाएगा अमृतमय भोजन भी तेरे लिए विष के समान हो जाएगा हे तुलसी तुझसे दीन को तीनों लोकों और तीनों कालों में एक श्री राम नाम का वैसे ही भरोसा है जैसे मछली को जल का सुमिर सने हसो तुन राम तू राम राम को सुमिल सने हो तू नाम राम राय को संबल नि संबल को सखा असहाय को भाग है अभागेहु को गुन, गुन ही न को गाहक गरीब को दयालु दान दीन को कुल अकुल को सुनो है वेद साखी है पांगुरे को हाथ पाय आंधरे को आँखी है माया बाप भूखे को आधार निराधार को शेत भव सागर को हेतु सुख पावन राम नाम सोन सोनि भयो तुलसी सो हे जीव ऊसरो प्रेम पूर्वक राजराजेश्वर श्री राम के नाम का स्मरण कर उनका नाम पाथेहीन पथिकों के लिए मार्ग व्यय खलेवा है जिसका कोई सहाय नहीं है उसका सहायक है यह राम नाम भाग्यहीन का भाग्य और गुणहीन का गुण है राम नाम जपने वाले भाग्यहीन और गुणहीन भी परम भाग्यवान और सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं यह गरीबों का सम्मान करने वाला ग्राहक और दिनों के लिए दयालु दानी है यह राम नाम कुलहीनों का उच्च कुल राम नाम जपने वाले चाण्डाल भी सबसे ऊँचे समझे जाते हैं और लंगड़े लूलों के हाथ पैर तथा अंधों की आँखें हैं राम नाम जपने वाले संसार मार्ग को सहज ही में लांघ जाते हैं इस सिद्धांत का वेद साक्षी है वह राम नाम भूखों का मां बाप और निराधार का आधार है संसार सागर से पार जाने के लिए यह पुल है और सब सुखों के सार भगवत प्राप्ति का प्रधान कारण है राम नाम के समान पतित पावन दूसरा कौन है जिसके स्मरण करने से तुलसी के समान उसर भी सुंदर भक्ति प्रेम रूपी प्रचुर धान की उपजाऊ भूमि बन गया भलो भली भाति है जो मेरे कहे लाग है मन राम नाम सो सुभा अनुराग है राम नाम को प्रभाव जान जुड़ी आग है सहित सहाय कल काल भेरुभागि है राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। वाम विधे भाल हो न कर्म दाग दागी है। राम नाम मोदक स्ने सुधा पागि है पाई परितोष तू न द्वार द्वार बागि है राम नाम कामतरु तरु जोई जोई मागि है स्वार्थ पर न हैं। हे मन यदि मेरे कहे चलकर स्वभाव से से से ही श्री राम राम नाम नाम प्रेम करेगा तो तेरा सब प्रकार से भला होगा राम नाम का प्रभाव कपा देने वाली सर्दी का नाश करने के लिए अग्नि के समान है मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देने वाला कलिकाल अपने काम क्रोध आदि सहायकों समेत राम नाम के डर से तुरंत भाग जाएगा राम नाम के प्रभाव से वैराग्य योग जप तप आदि आप ही जागृत हो उठेंगे फिर वाम विधाता भी तेरे मस्तक पर बुरे कर्म फल अंकित नहीं कर सकेगा अर्थात तेरे सारे कर्म छीण हो जाएंगे यदि तू राम नाम रूपी लड्डू को प्रेम रूपी अमृत में पाग कर खाएगा तो तुझे सदा के लिए परम संतोष प्राप्त हो जाएगा फिर सुख के लिए घर घर भटकना नहीं पड़ेगा राम नाम कल्प वृक्ष है इससे हे तुलसीदास तो उससे स्वार्थ परमार्थ जो कुछ भी मांगेगा सो सभी मिल जाएगा किसी बात की कमी नहीं रहेगी